नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनो भवतु करवाहै तेजस्वीनाधीतमस्तुषांति शांति शांति हाँ जी हमारा प्रसंग चल रहा है भागह नायकह शालियह और औपगव इन चार प्रकारों को हमने अभी तक जाना है पांचवा प्रकार ओ, ओ, से किसी में कॉल किया क्या जी। सभी जी ना इसमें क्योंकि मेरे यहाँ एंड कॉल हो रहा है फिर उसके बाद वापस दिख रहा है स्वामी हाँ जी पता नहीं। कोई एक कॉलम कम दिख रहा है हाँ कि या तो सभी लोग एंड कॉल हाँ जी यन इथिक एक नाम है और इथिक गोत्रापत्य में प्रत्यय आएगा तो इतिक नाम व्यक्ति का पौत्र ऐतिकायना कहते हैं इतिक नाम वाले व्यक्ति का पौत्र यानी पोता इथिक एक व्यक्ति है तो इतिक नामक व्यक्ति का जो पौत्र होगा उसको ऐति कायना कहेंगे इतिकस्य गोत्रापत्ययना तो इतिक हमारे सामने प्रातिपदिक है इतिक प्रातिपदिक है इतिक प्रातिपदिक ज्ञाप प्रातिपदिका इसके अधिकार में सु और जस ये इक्कीस प्रत्यय आते हैं इतिक प्रातिपदिक है ज्ञाप इसके अधिकार में अम ये गस ओस आम, गी ओस ये आते हैं और उन्हें प्रत्ययों में एक प्रत्यय चाहिए तो ऐति कायना शब्द देखने से पता लगता है इतिकस्य गोत्रापत्यम तो इतिकस्य संबंध को बताया जा रहा है इतिक नाम वाले व्यक्ति का जो पौत्र है उसको कहा जा रहा है तो यहां संबंध होने के कारण से षि शेषेषी शेषे शेष कारक विवक्षा में ष्ठी विभक्ति होती है यानी कारकों की विवक्षा जहां ना हो वहां शेष हो होता है उस शेष में शि विभक्ति होती है तो श्रेष्ठी विभक्ति का गे तीन विभक्तियां आ गई एक द्विवचन बहुवचन और इन तीनों में से एक वचन की विवक्षा होने पर द्वेकोर द्विवचन एक सूत्र से हम यहां पर एक वचन को गस को ले लेंगे और सौ आम को हटा देंगे तो इतिक गस ये स्थिति है इतिक दस ये स्थिति है अब इस स्थिति में यहां लिखा हुआ है पूर्ववत सब सूत्र लक्कर तो पूर्ववत् सब सूत्र लक्कर का मतलब क्या है कौन बताएंगे आपने से गश है अब यहां कौन सा सूत्र लगेगा रेणु जी इश है अब यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा जिससे आगे चल करके यहाँ को काम करना है आपको अंगिका नहीं चलेगा राम मोहन जी बताइए समर्थान प्रथमा द्वास का अनुमति मिल जाएगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है समर्थान प्रथमा दुवा नामक प्राधिपिक था उस प्राधिपतिक को ध्यान में रख करके हमने ज्ञात प्राधिपिकाद के अधिकार में सुस पत्ते लाए हैं सुपा से उनकी त्रिक बना करके एकवचन वचन विवचन बहुवचन संज्ञा की विभक्तिष्टा से विभक्ति संज्ञा की उसके बाद शेष विभक्शा होने पर ष्टी शेष से गश विभक्ति लाए यानी छठी विभक्ति लाए फिर ब्रेकोर विवचने एक से गस विभक्ति को रखा बाकियों को हटाया तो इतिक और गस इस स्थिति में समर्थानाम प्रथमागवा सूत्र आता है तो समर्थान में निर्धारण में सृष्टि विभक्ति है तो समर्थों में समर्थों में प्रथम समर्थ प्रातिपद से विभक्ति या प्रत्यय आता विभक्ति ने प्रत्यय समर्थों में प्रथम समर्थ प्राधिपतिक से प्रत्यय आता है तो समर्थों में प्रथम समर्थ का यहां अभिप्राय है विधायक सूत्र जो प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है उस सूत्र में प्रथम समर्थ प्राधिपति कोना चाहिए प्रथम मतलब प्रथमोच्चार तो प्रथमा विभाग सूत्र का हो गया समर्थों में विधायक सूत्र में स्थित प्रथम समर्त प्राधिपद से प्रत्यय होता है यह समर्थान प्रथमा विवाह सूत्र कहता है और इसका जो अधिकार है समर्थान प्रथमा का अधिकार ये कहां तक जाता है प्रागिशो विभक्ति तक जाता है प्राग शो विभक्ति तक पांच तीन में है पहला सूत्र है वहां तक उससे पहले पहले तक इसकी अनुवृत्ति जाती है समर्थानंद प्रथमा दवा का तो समर्थानंद प्रथमा दवा के अधिकार में अब सूत्र आता है गोत्र अपत्य को कहने के लिए गोत्र अपत्य को कहने के लिए नडा विद्या सूत्र आता है अब सूत्र निकालिए नडा विद्या अष्टाध्याय मूल में नड़ाविद्या चार सूत्र है चार एक निन्यानवे सूत्र है नड़ाविद्या इसमें तस्यापत्यम से अनुवृत्ति आ रही है तस्यापत्यम देख रहे हैं चार एक में हाँ जी तस्यापत्यम की अनुवृत्ति आ रही है तो तस्यापत्यम सूत्र है बानवे वहां से तस्यापत्यम की अनुवृत्ति आ रही है फिर उसके बाद तिरानवे सूत्र में है तिरानवे सूत्र में एको गोत्र एक गोत्रे, एको गो, गोत्रे से, से भी गोत्रे की अनुमृत्ति आ रही है गोत्रे तो गोत्रे की भी अनुवृत्ति आ रही है और तद्दित की तो अनुवृत्ति आ ही रही है तद्दिता से और ज्ञापिपात भी है उसका अधिकार भी है ज्ञाप्राधिपतिकात और प्रत्यय परश्चय ये सब अधिकार चल रहे ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग देखिए गोत्रे की अनुवृत्ति है तस्या प्रत्यम की अनुवृत्ति है तद्धित की अनुवृत्ति है ज्ञाप प्राधिपति का अनुवृत्ति है प्रत्यय पर की भी अनुवृत्ति है तो आज आपको समझ आप हाँ जी स्वामी जी गोत्रे की अनुमृति कहां तक जाएगी कहाँ तक जाएगी गोत्रे की तो, तो एक सौ ग्यारह तक जाना चाहिए एक सौ ग्यारह तक जाएगी स्वामी जी फोर, वर, फोर वन फोर जी फोर वन वन वन वन। के। लिखा पहले बोला होगा मैंने की मत्व्य संभ्रम अभूत सर्वे संभ्रम अभूत स्वामी जी तम्यता क्षमा याचे अहम परंतु अस्ट क्षमा क्षमा या अवसर एवं ना इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है प्रश्न है अपने समझ में जब मैंने बुरा नहीं माना है और आप इंटेंशन देकर के मेरे को याद दिला रहे हो कि बुरा मानिएगा फिर माफी मांगूंगी क्यों स्वामी जी सर्वे तथा नहीं नहीं किसी को बुरा दूसरों को लगा नहीं लगा मेरे को पता नहीं लेकिन मेरे को तो कोई बुरा नहीं लगा और आप कहते हो कि आप पूरा पहले बुरा मानिएगा फिर मांगूंगी फिर उसको मैं माफ करूँ वो प्रक्रिया ही हम नहीं चलाएंगे आप कुछ भी पूछिएगा हाँ जी हां जी धन्यवाद जब दूसरे लोग प्रश्न पूछते हैं तो औरों की आवाज नहीं आती है और मेरी आवाज आती है ऐसा ऐसा कैसे है अभी अभी पदमा जी बोल रही थी आपको आ, आवाज नहीं आ रही थी उनकी थी आ रही रही थी। आवाज आ, थी? देखो, उनको तो सब सब को आ, आ रही है को तो सब कुछ आपस्या हो आपके माइक में कोई समस्या हो आपकी भी आवाज हमको आ रही है और आपकी आवाज दूसरों को भी आ रही है खैर उसको देख लीजिएगा बाद में तो तस्यापत्यम गोत्रे की तस्यापत्यम की, की अनुवृत्ति तद्धिता जो चला आ रहा है तद्धिता ये तो पूरे पांचवें अध्याय तक जाएगा तद्धिता और ज्ञाप प्राधिपतिका की भी अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र का बोल रहा हूं मैं गोत्र अपत्य को कहने के लिए श्रेष्टि समर्थ नड़ादि प्राधिपति कौन से नड़ादिगण है गणपाठ में गणपाठ में नडादिगण है तो गोत्र अपत्य को कहने के लिए नड़ादि प्राधिपदिक प्राधिपतिकों से ष्टि समर्थ नडादिगण पठित प्राधिपतिकोण से थक प्रत्यय होता है गोत्र को कहने के लिए सृष्टि समर्थ नडादि गण पठित प्राधिपदिकों से थक प्रत्यय होता है अगर संस्कृत में बोलना है तो गोत्रापत्य अर्थे ष्टि समर्थेभ्य नड़ादिगण पठित प्राधिपदिकेभ्य थक प्रत्ययती गोत्रापत्ये अर्थे सृष्टि समर्थेभ्य नड़िगण पठित प्रातिपदिकेभ्य भवति तो अब स्थिति देख लीजिएगा हमारे सामने इतिक् शब्द है ये इतिक् शब्द नडालिगन में पठित है और गस है साथ में और प्रत्यय पर से यहां पर फक प्रत्यय बैठ जाता है लिखिएगा गस अब पुस्तक में देखिए इसमें लिखा हुआ है पूर्वत गस का लुक एवं इतिक की अंग संज्ञा होकर यह लिखा है पूर्व गस का लुक एवं इतिक की अंग संज्ञा होकर अब इस स्थिति में क्या क्या सूत्र लगते हैं इतिक गस और पद्मा जी बताएंगे अब आगे क्या सूत्र लगेगा सबसे पहले गस के पूर्व स्वामी जी इतिक गस और थक ये स्थिति है अब वो सबसे पहले क्या सूत्र लगेगा स्थिति में आ... प्राधिपदिक इससे पहले लगेगा सूत्र तद्धिता से पहले फक को तद्धित मान लीजिएगा फिर उसके बाद कृत्या से प्राधिपदिक संजय करिएगा से फिर तजा करके फिर कृत समस्या से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई अब आगे पदमा सुपोधातु प्राधिपदिक हो। संज्ञा होने से सुपोधातु प्राधिपदिक से यहाँ पर गस विभक्ति का लुक होता है सुपोधातु प्राधिपदिको कहता है धातु का अवयव अथवा प्राधिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लुक हो जाता है यहां अवयव सृष्टि है धातु प्राधिपतिक यो इसमें सृष्टिभक्ति का विवचन है अवयव सृष्टि है सुपा में भी सृष्टि एक वचन है तो धातु का अवयव अथवा प्राधिपतिक का अवय जो सुप है उसका लुक होता है ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही है दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है इकहत्तरवा होना चाहिए हाँ जी तो अब गस का लुक हो गया जसका लुक हो गया तो यह स्थिति है अब क्या करना है पदमा जीत सूत्र सूत्र ककार से इत संज ककार की इत संज्ञा और तस्ते लोपर्शन लोप लोप है तो फ बचा हुआ है इपिक फ अब अंग संजय करेंगे प्रत्यय विधि तदादी प्रत्ययम इस सूत्र से अंग संज्ञा करनी है हा जी अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि मैं तेजी से जा रहा हूं तो उसी समय आप लोग बोलिएगा अगर आप नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब मैं चल रहा हूं ठीक चल रही है गाड़ी हाँ जी हाँ जी प्रथमवार जानम ऐसा गणों का ज्ञान तो अध्यापक बताता जाएगा अगर आपके पास गन पाठ है तो प्रत्यक्ष की दृष्टि से क्योंकि अध्यापक जब बताएगा तो शब्द प्रमाण हो गया तो प्रत्यक्ष की दृष्टि से आपको प्रत्यक्ष करने के लिए घन पाठ को खोलिए और नड़ादि तो नड़ादिगण को देख लीजिएगा उसमें पता लग जाएगा आपको अगर आपके पास गन नहीं है किसी के पास में तो अध्यापक बता रहा है कि ये गण में है इसलिए यहाँ पर हो रहा है एक तो भाष्य में लिखा हुआ ये इति कहे गड़ाधिद्या फक आ रहा है इसका मतलब नडादिगन में है और अध्यापक बताने वाला भी बोल रहा है कि ये नड़ादिगन में है और मैंने देख रखा है पहले ही तभी बोल रहा हूं मैं ये नड़ादिगन में है बार अध्यापक नहीं भी देखता है जरूरी नहीं है सब चीजों को देखे लेकिन मैंने तो देख रखा इसको तो इस दृष्टिकोण से नादिगण में है तो इतिक और यह स्थिति है अब यश प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम जिस इतिक नामक प्रातिपद से मैं इस उदाहरण के अनुरूप सूत्र का अर्थ बना रहा हूं इतिक नामक प्राधिपिक से प्रत्यय विधि प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परे रहते प्रत्यय प्रत्यय के परे रहते तदावि उस प्रत्यय के परे रहते आदि इतिक प्राधिपदिक की अंगम अंग संज्ञा होती है जिस इतिक नामक प्रातिपद से फकरूपी प्रत्यय का विधान किया है उस फकूपी प्रत्यय के परे रहते पूर्व इतिक की अंग संज्ञा होती है तो अंग संज्ञा हो गई तो इतिक स्थिति है अंग संज्ञा हो गई अंगस्या इस अंगस्या के अधिकार में आयने ध ख ये सूत्र है यह सात एक दो यह कहता है अंग के अधिकार में थ खे जो शब्द हैं एक दो तीन चार पांच इन पांच शब्दों को यथाक्रम करके आयन एय इन ईये आदेश होते हैं यथाक्रम यथा यथासख्य मनोदेश समानम के आधार पर तो सबसे पहले फा है तो फाकेस्तान में आयन ये आदेश होता है और फाके यानी फाका मतलब हल हल के सा स्थान में आयन होता है और था में जो अच है आकार वो बना रहता है इसलिए दिखाया यहां पर इतिक आयन अ राजे जी लिख दीजिएगा इतिक आयन अ ये थिका आयन अलंत और अति है अब इस स्थिति में पुनः पुनः अंगस्य के अधिकार में पुनः अंगस् के अधिकार में सूत्र आ रहा है किति चाहिए सूत्र निकालिए किति चाह सा सात दो एक सौ वृद्धि के प्रसंग में वृद्धि विधायक सूत्र जो है वृद्धि करने वाले सूत्र है आपको याद रखना चाहिए जैसे यह बोलता हूं तो समझ लेना यह सातवें अध्याय के दूसरे पद के अंतिम सूत्रों में है मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति अचोन्नीति से अच की अनुवृत्ति और तदिते स्वचा मादे की भी अनुवृत्ति आ रही है इतनी सूत्र और भी रहेगा वृद्धियों के हाँ वृद्धियों के आगे और ना ये वृद्धि व्रिद्ध के अनुवृत्ति तीसरे पाग के पैंतीसवें सूत्र तक जा रहा है वृद्धि शब्द जो है सात तीन पैंतीस तक जा रहा है तो आगे भी वृद्धियां होंगी तो अब सूत्रार्थ देख लीजिएगा कि सात एक है और चा तो और है किति में सात एक है तो किति का मतलब है का इत यौरी समात काकार से कित बी जिस जिस प्रत्यय में ककार की इत संज्ञा है उस प्रत्यय को कित प्रत्यक है बहुरी समास में ककार की संजय की है इसलिए फक प्रत्यय जो है कित प्रत्यलाता है तो इनको भी समझते जाइए जैसे यकार की इत संजय होता तो नित प्रत्यय कहलाता है नकार की इत संज्ञा हुई तो नित प्रत्यय कहलाता है ऐसे ही ककार की संजय हुई तो कित प्रत्यय कहलाता है ये जो फत्य है इसको कित प्रत्यय कहेंगे क्यों ककार का इत ये ककार की इत संज्ञा है जिसकी जिसकी मतलब जिस प्रत्यय की उस प्रत्यय को कित प्रत्यय कहेंगे ककार इत है जिसका उसको कित कहेंगे तो यहां फक में ककार है इतना इसलिए इसको कित कहेंगे तो कितल है कित प्रत्यय परे रहते ऐसा अर्थ निकलेगा सप्तमी एक किति में तो अनुवृत्तियों को देखिएगा वृद्धि की है अच की अनुवृत्ति आ रही है और अच्छो अच की अनुवृत्ति इसमें लेना है क्योंकि इतनी प्रत्यय की जरूरत नहीं यहां स्वयं सूत्र कित कह रहा है इसका मतलब है कित प्रदान है सूत्र में इतनित नहीं बैठेगा मतलब अनवृत्ति अनुवृत्ति तो आगे जा रही है लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं बैठेगा जहां आवश्यकता वही बैठेगा क्योंकि विशेष रूप से कित कहा ना जब कित कहते हैं तो वहां इतनित की जरूरत नहीं जहां कित नहीं कहा वहां जैसे तदितेश में कुछ नहीं कहा तो वहां इतनी की अनुवृत्ति बैठेगी अत उपध्याय में कुछ नहीं कहा परे क्या है सूत्र में नहीं कहा आ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे आप देखिए अचोण नीति सूत्र है उसके नीचे अत उपधाया सूत्र है अत में छ एक है में छे है उपधा आकार को वृद्धि होती है क्या परे रहे थे यह नहीं बोला सूत्र परे क्या होना चाहिए नहीं बोला सूत्र में और अचो नीति की अनुवृत्ति आ रही तो इस सूत्र में बैठ जाएगा इन तो सूत्र का होगा इत और नित्य प्रत्ये परे रहते अकार उपधा को वृद्धि होती है अब में कुछ नहीं बोला है कि परे क्या होना चाहिए तो वहां पर भी इतनित की अनुवृत्ति बैठ जाएगी चा में कित परे कि बोला इसका मतलब यहां नहीं मतल तो किती नहीं ने केवल चायी सूत्र बनते बन, बनातावल इत पढते बलकि चाकु नी पडते तद्वचामा सूत्रि जाता पर किती कहने से एक किल बा की जा यत् जूर केवल कि इसलिए कहा जा रहा है किति परता कित प्रत्यय परे रहते और वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए तद्धित होना चाहिए और यहां हमारा फक जो है वो तद्धित भी है और अंग के आदि अच को अंग के आदि अच को वृद्धि होती है सूत्रार्थ समझ लीजिएगा तद्धिते स्वचादे की भी अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्रार्थ होगा तद... प्रत्यय जो तद्धित है या यू, यू यू भी कह सकते तद्धित रूपी कित प्रत्यय के परे रहते तद्धित रूपी कित प्रत्यय के परे रहते तद्धित रूपी कित प्रत्यय के परे रहते अचो में आदि अच रूपी अंग को या अंग के अचो में आदि रूप अंग के अंग के अचो में आदि अच को अंग के अचो आदि अच को वृद्धि होती है अब ये कहते ही अपना सूत्र आएगा वृद्धिरादैच स्पष्ट हो गया तद्धित रूपी कि प्रत्यय के परे रहे अंग के अचो में आदि अश को अंग के अचो में आदि अश को वृद्धि होती है तो वृद्धिरादेश सूत्र आ गया वृद्धिरादेश सूत्र आकर के कहता है आई अव की वृद्धि होती है यानी आ ए की आई औ को वृद्धि कहते हैं यह वृद्धिरादेश कह दिया अब तीनों में से कौन हो तो हम अपना वो देख लीजिएगा इतिक शब्द है इतिक शब्द में आगे जो है कित प्रत्यय है जो कि आयन जो है यह कित के स्थान में ही हुआ यानी फाके स्थान में हुआ इसलिए उसी के स्थान माना जाएगा यानी फाके समान माना जाएगा यह जो आयन आदेश हुआ है यह फाके स्थान में हुआ फकार के स्थान में फकार के स्थान में आयन आदेश हुआ है तो जिसके स्थान में जो आवेश होता है वो उस स्थानी के समान माना जाता है जैसे पिता के स्थान में पुत्र जाता है तो प्रतिनिधि जिसको हम बोलते हैं लोक में प्रतिनिधि का मतलब है पिता के स्थान पे गया या भाई के स्थान पे गया या पत्नी के स्थान पर गया या गुरु के स्थान पर गया तो उसको उसी के स्थान के समान स्थानी के समान माना जाएगा तो यहां पर आयन फा के समान माना गया और फा कित है इसलिए आयन को भी कित माना जाएगा तो कित आयन परे रहते इतिक रूपी अंग को जो कि इस अंग में कहा होगा तो इस इतिक में जितने अच है इकार भी अच्छ है ती में इकार भी अच्छ है कामे अकार भी अच्छ है यानी दो इकार है और काम अकार अच तीन अच है यहां पर इन तीनों में जो आदि अच है तो तीनों में आदि है स्टार्टिंग वाला इकार अचों में आदि अच का मतलब समझा लो मैं इतिक शब्द में तीन अच्छ है इकार फिर इकार फिर अकार तो अंग में तीन अच्छ है हमारे सामने अंग में तीन अच तो तीनों में कौन किस अच को हो वृद्धि तो कहा आदि अचकू हो तो आदि में इकार है इस आदि में रहने वाले इकार को वृद्धि हो रही है अब वृद्धि से तीन आगे हमारे सामने आ, आई औ कौन हो तो स्थानांतर तमा इस सूत्र को लगा करके हम आकू हटा देते हैं और अव को हटा देते हैं आकू इसलिए हटाते हैं क्योंकि आ का स्थान कंट है ई का स्थान तालु है इसलिए आठ गया औ को इसलिए हटाते हैं क्योंकि औ का स्थान कंठ है और ई का स्थान केवल तालु है और ऐ का स्थान जो है आई आई का स्थान कंठ भी है और तालु भी है तो धर्म मिल रहा है इकार के स्थान में इसलिए ई के स्थान में आई हो जाता है तो आई वृद्धि होकर करके ऐति का ऐती का स्थिति बन गई लिख दीजिएगा ई के स्थान में वृद्धि होकर के आई का यह स्थिति बन गई का और आयन आगे आयन है आकार उसमें मिला दीजिएगा आयन हो गया अब यहां लिखा है अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आया अब प्रातिपदिक सं होने से सु आया अब प्रातिपदिक संजय किससे करेंगे रुचि जी स्वामी प्रातिपदिक संजय किससे करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे लेकिन स्वामी जी ऊपर थोड़ा सा छूट गया है अभी ऐसे कायन जो बना है इसमें भाम लगाएंगे फिर भस्त के अधिकार में चा के आकार का लोभ करेंगे फिर बनेगा ऐसी हाँ नहीं ठीक बात है आपकी बिल्कुल ठीक है okay. हाँ जी हाँ जी किचा के बाद में भ करनी है ठीक है मैं जरूरत वाला था जरूरत है क्या जी भाजय करने जरूरत है हाँ भा संजय करके अकाश का लोक करना है ना तभी तो ऐतिका न बनेगा पर अकवर्ण दीर्घ से भी हो जाएगी नहीं अकसवर्ण दीर्घ से भी हो सकता है लेकिन वो सूत्र जब प्राप्त हो रहा है तो उसको आपको करना पड़ता है जैसे जिसकी प्राप्ति हो रही ना उसको माटा नहीं सकता यानी ऐसी इच्छा आ रहा है लोप करने के लिए और आप उसको लोप ना करो आप तो अच्छा नहीं होगा ना जो प्राप्त है उसको आप उसके काम को करने देना चाहिए वैसे यहां जरूरत भी नहीं है लेकिन जो प्राप्त है व्यापक रूप से देखना पड़ता है ना उनको जो प्राप्त है उसको करवा देते हैं उसका भी काम हो जाएगा और हमारा हमारे तो को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है करने पर भी हमको अंतर नहीं पड़ रहा है ना भी करने पर भी अंतर नहीं पड़ रहा है लेकिन हम लोप नहीं करेंगे तो इससे इस को अंतर पड़ेगा मतलब हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि अगर हम लोप ना करके सीधा अकसवर दीर्घा से लगा करके हम ऐतिकाय बना सकते पर ऐसे पीछा को अंतर पड़ेगा वो कहेगा मेरी प्राप्ति है और आप मेरे को काम करने नहीं दे रहे जब काम करने नहीं दे रहे हैं तो मेरे रहने का क्या मतलब है मेरे रहने का उचित यह है कि जहां जहां प्राप्त होगा वहां वहां मेरे से काम करा दो इसलिए व्यापक दृष्टि से इसका काम करवा देते हैं ये भी एक नियम है आगे आपको पता लगेगा आगे ऐसे ही आपको जैसे अभी आपने कहा ऐसे ही अनेकत्र ऐसे ही होगा कि यहाँ तो इसके किए बिना भी, भी काम चल सकता है हाँ चल सकता है लेकिन व्यापक रूप से बनाया है तो वो भी हो जाएगा मतलब यहाँ तो जरूरत नहीं है लेकिन अनेकत्र जरूरत होता है तो इस दृष्टिकोण से है और दूसरी बात यह है कि वहां पर और भी बातें देखनी पड़ती है आ, आ, वहां पर जब मान लीजिए अकसवर्ण दीर्घा भी प्राप्त और और यशा भी प्राप्त इस रूप में देखते हैं थोड़ा सा मैं अः के अंदर जा रहा हूं यानी द्वितीय वृत्ति में जा रहा हूं यानी अकशवर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त है इतिका दूसरे ढंग से देखा जाता है इसको और आयन है और अकसवर्ण दीर्घा भी प्राप्त है और ये तीचा भी प्राप्त है तो सभी विधियों में लोप विधि बलवान होता है सभी विधियों में लोप विधि बलवान होता है तो फिर वहां लोप पहले लगा अक स्वर्ण दीर्घा होगा ही नहीं अकसवर्ण दीर्घा नहीं लागू नहीं लग पाएगा उसको बाद लेगा यूकी वो लोप लोप विधायक सूत्र है इसलिए अक स्वर्ण दीर्घा नहीं लगेगा इस तरह देखते हैं अब मोटे तौर पर एक दृष्टि यह भी बताया आपको मैं, मैंने कि नहीं भी लग लोक ना भी कर लीजिएगा अकस्वर्ण दीर्घ से भी हो जाएगा लेकिन यह मोटा है यह प्रथम और के स्तर से मैंने बताया था और सूक्ष्मता से यह है कि अकसवर्ण दीर्घ भी प्राप्त होगा और यसे तीचा भी प्राप्त होगा तो अकस्सीवर्ण दीर्घा को बाध करके ये तीछा लगेगा ऐसा है अवगत भगवान जी धन्यवाद रुचि जी ने जो बताया वो आ, सही है जो लिखा है उसके अनुसार बताया लेकिन मैं सोच रहा था आईतिक बना करके फिर इसका लोप कर लेते हैं लेकिन पहले भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ऐति का है और आयन है वहां पर हम फिर भाषंजा करेंगे तो यम से भो हो रही है उसको भी समझना है बार बार बिठा दीजिएगा सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों में जो यकारादि अथवा आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अथवा आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है तो यहां पर आजादी प्रत्यय है इसलिए पूर्व की भ संज्ञा हो गई और भ संज्ञा हो गई यस्य तीछा सूत्र आकर के लोक करता यर्थ भी समझना है आप लोगों को यस्यतीछा का मतलब है इकार और अकार इकार और आकार से उत्तर इकार और आकार से उत्तर ई कार हो अथवा तद्दिक परे हो नहीं मैंने गलत बोल दिया इकार इकार इकार का और आकार का लोप होता है ऐसा है यश्य का सृष्टि विम किया ना इकार और आकार का लोप होता है इकार आदि प्रत्यय परे रहे या इकार परे रहे इकार परे रहे अथवा तद्दित परे रहे इकार अथवा तद्दित परे रहे थे इकार का अकार का अंग के इकार का और आकार का लोप होता है ये यूं भी कहिएगा, इकारांत अंग का अकारांत अंग का लोप होता है यह न विधि तदस्य इकारांत अंग का अकारांत अंग का लोप होता है इकार परे रहे थे अथवा तद्दित परे रहे ऐसे स्कर्त हो जाएगा इकारांत अंग का अकारांत अंग का लोप होता है इकार परे रहते अथवा अकार परे रहे तद्दित परे रहे थे ये हो गया तो ककार में आकार है यहां पर आकार का लोप हो गया और आयन मिला लीजिएगा तो ऐति बन जाएगा अब यहां पर आयन तद्धित होने से फिर दोबारा ज्ञाप कृतित समाशास्ट सूत्र से प्राधिपदिक संज्ञा हो जाएगी फिर उसी प्रकार ज्ञाप प्राधिपदिक आदि के अधिकार में सुधि प्रत्यय ला करके फिर ऐति विसर्ग बना देना बन जाएगा अब किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं किसी को समझ में ना है वो तो पूछ सकते हैं स्पष्ट हो गया जी स्वामी मेरा, मेरा कॉल कट हो गया था तो मैं वो सुनूंगी थे हाँ जी बताइए मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्यूँकी मेरा कॉल कट हो गया था स्वामी हाँ जी फिर आपको वो ही सुनना पड़ेगा आपको जी। जी इस इसका रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा ये समस्या तो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ हो जाएगी अभी तो हमारा समय भी कम हो गया फिर मैं दोबारा दोहरा नहीं सकता सारी बातें नहीं स्वामी जी मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी कुछ समस्या रही तो पूछू हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार अश्वल शब्द है देखिए ऐति कायन जैसे बना है इसी प्रकार भाष्य में देखिएगा इसी प्रकार अश्वल शब्द से अश्वल से गोत्रापत्यम आश्वलायन यानी अश्वल का पौत्र की सिद्धि हो जाएगी कैसे समझ लीजिएगा जैसे इतिक शब्द था ऐसे अश्वल शब्द है तो अश्वल से गोत्रापत्यम अश्वल नामक व्यक्ति का पौत्र तो अश्वल घस ये स्थिति है अश्वल गस और अश्वल गस कैसे आई है मतलब गस विभक्ति किस प्रकार आई है इसको पूर्ववत समझ ले अब इस पूर्व को आपको पकड़ना है कि यह पूर्ववत गस कैसे आया अर्थात अश्वल प्रातिपदिक है तो ज्ञाप प्रातिपद इस सूत्र के अधिकार में सुव जैसे आया सुपा से त्रिक बन करके एकवचन वचन दिवचन बने विभक्ति से विभक्ति संजक बने फिर ष्टी शेष से श्रेष्ठी विभक्ति के तीन विभक्त तीन वचन आए उन तीन वचनों में द्वेक और द्विवचन एक वचने से एक वचन रह गया गस दोनों हट गए इस रूप में अश्वल और गस ये स्थिति बनी फिर इसको उसी प्रकार समर्थानाम प्रथमा विवाह इस सूत्र को लगाकर उसके अधिकार में नडादि फक सूत्र से थक आएगा तो अश्वल और गे देखिएगा जो इतिक जो ऐतिका है ना बनाए ना उसको देखते जाइए उन शब्दों के साथ में अश्वल शब्द को जोड़िए बस इतना ही है यहां पर फिर बोल रहा हूं मैं अश्वल प्रातिपदिक है ज्ञात प्रातिपदिकात के अधिकार में एक्कीस प्रत्यय सुपह विभक्तिश्च फिर ष्ठी शेषे लगाकर शेष विवक्षा में ष्ठी विभक्ति आती है गस ओस आम तीन वचन आ गए तीन वचनों में से एक वचन को रखना है तो द्वेकोर द्विवचन एक से गस को रख दिया ओस और आम को हटा दिया तो अश्वल गे स्थिति स्थिति में प्राथानाम समर्था प्राथम समर्थानाम प्रथमादवा इस सूत्र को लगाकर हमने आगे प्रत्यय को लाने का अधिकार प्राप्त कर लिया फिर नड़ादिध्य थक सूत्र आया आकर के नडाजीगण में पठित प्रातिपदिकों से फक प्रत्यय होता है तो हो गया तो अश्वल गिने तद्धित से तद्धिता सूत्र लगकर के तद्धित संज्ञा हो गई तद्धित होते ही प्राधिपदिक संज्ञा हो गई ज्ञाप प्राधिपिका से और प्रातिपदिक होने के कारण से सुपो धातु प्राधिपदिकोह से घस विभक्ति का लुक कर देंगे गस विभक्ति का लुक करने के बाद हमारे सामने अश्वल फे स्थिति है ककार की संजय तस्लोप हो जाएगी अलंत्यम फिर तस्लोप से लो तो फ बचा हुआ है अश्वल फिर आगे हम अंग संजय करेंगे यस्मात प्रत्यय विधि प्रत्ययंगम अंगसंजा हो जाएगी अश्वला की अंग संज्ञा के अधिकार में अंगस्या के अधिकार में आयने फ छगाम प्रत्यादि नाम सूत्र से फ्राकेस्तान में आयन आदेश हो जाएगा तो अश्वल आयन यह स्थिति है और यहां पर फिर दोबारा अंगस्य के अधिकार में किचा सूत्र लगेगा किचा सूत्र कहता है तद्दित रूपी कित प्रत्यय के परे रहते तद्धित रूपी कित प्रत्यय के परे रहते अंग के अचो में आदि अच को वृद्धि होती है रूपी कित प्रत्यय के परे रहते अंग के अचो में आदि अच को वृद्धि होती है तो अब देखिएगा तीन इन तीनों अचों में आदि अच अ है। तो उस आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो गई तब वृद्धि राधे कहता है आदि आदि कहते हैं तो तीनों में कौन हो स्थान से कंठ अकार है तो आभी कंठ है तो अ के स्थान में आ वृद्धि हो गई तो आश्वल यह स्थिति बन गई तो आश्वल और आयन फिर हम भम सूत्र लाएंगे भाषण करेंगे आश्वल की भाषण करके भस्य के अधिकार में यस्य तीचा सूत्र लाएंगे भस्य के अधिकार में यश्य तीचा सूत्र लाएंगे यश्यचा सूत्र कहता है इकार और अकार इकारांत और अकारांत अंग का लोक होता है ईकार अथवा तद्धित परे रहते तो यहां पर आश्वला में कारांत है तो अकार का लोप हो गया अकार का लोप होते ही आश्वल अलंत बन गया फिर इधर आयन है मिला लीजिएगा आश्वलायना फिर यहां प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृत्यधित जाए, समाजाष्ट्र से ज्ञापराजपति के अधिकार में सु जैसा भी सूत्र लाकर के सु और विसर्ग होकर के आश्वलायना बन जाएगा स्पष्ट हो रहा है जी ओम भगवान हां अब देखिएगा छठा प्रकार छठा प्रकार है बहुत सरल है पूरी प्रक्रिया आपके सामने है केवल एक दो सूत्र लगेंगे बन जाएगा स्वामी महाराज हाँ जी बोलिए ये जो फलंत है जी और आगे अच आएगा स्वर जी तो उसको मिलाने का कोई सूत्र है या नहीं वो मिलाने कोई सूत्र नहीं अपने आप मिल जाएगा जी धन्यवाद कुछ कुछ तो संधि करके मिलते हैं प्रयास पूर्वक कुछ बिना प्रयास के अपने आप मिल जाते हैं जैसे कुछ लोगों को हमको मिलाना पड़ता है और कुछ लोग अपने आप मिल जाते हैं अब देखिएगा आपको आपको आ, मैं क्या बोलूंगा आप में इससे कौन होंगे हाँ सुशीला जी है मान लीजिए आपको सुशीला जी से मिलाना है आपको तो आपको कोई मिलाएंगे तो सुशीला जी से आप मिलेंगे लेकिन आपके बच्चे और सुशीला जी के बच्चे दोनों अपने आप मिल जाएंगे समझ रहे हैं बच्चे छोटे हैं आपके भी और उनके भी तो आपको तो मिलाना ए, मिलेगा लेकिन आपके दोनों बच्चों को आपके और उनके बच्चों को अपने आप मिलेंगे वो उनको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही यहां पर हल और स्वर ये अपने आप मिल जाते हैं लेकिन जब विशेष रूप से संधि करनी होती है वहां फिर हमको विधायक सूत्रों से मिलाना पड़ता है स्वामी जी तर आवश्यकता ना, नहीं वो तो एक वचन है तो वो भी सूत्र नहीं है ना वो यहाँ पर विधायक सूत्र होना चाहिए तो सूत्र हो या आ, कोई वार्तिक हो हा? हाँ, हाँ, तब ये तो वचन हो गया अच्छी जैसे आपने संस्कृत में बोला ऐसे वचन है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगला छठा प्रकार देखिएगा आरण्य आरण्य का मतलब क्या है तो देखिए मतलब बता रहे हैं अरण्य भव आरण्य स्वामी जी हाँ जी एक क्षण का था वो स, पूर्ण आ, समझ में नहीं आया लेकिन वो प्रक्रिया तो समझ गया जी प्रथमा समर्थ नाम प्रथमा दताया समर्थक पदविधि करके हाँ जी हाँ आ, पूरा वो उसका भाव समझ में नहीं आया लेकिन प्रक्रिया तो समझ गया समर्थक पदविधि का मतलब होता है पदों की जो विधि होती है पदों के बीच में जो संबंध होता है वो समर्थों में होता है समर्थ का मतलब योग्य, योग्य पदों में ही आपस में संबंध बनता है आपस में एक दूसरे के साथ वो जुड़ सकते जिनमेंता नहीं है वो नहीं जुड़ सकते इंजीनियर है, आप एक है आप एक के साथ में वैसे नहीं जुड़ सकते जैसे एक इंजीनियर के साथ जुड़ते हैं तो यह है समर्थता यह है योग्यता तो योग्य शब्दों में ही आपस में संबंध बनता है योग्य शब्दों ही आपस में मिलते हैं है समर्था पदविधि का मतलब है हाँ जी राम जी विधि मत, पदविधि मतलब विधि का मतलब हो, या तो संधि करने की विधि हो विधियां अलग अलग है ना एक तो संधि करने की विधि है एक प्रत्यय लाने की विधि है एक समास करने की विधि है ऐसा अलग अलग विधियां एक लोक करने की विधि है बहुत सारी बहुत सारे विधान व्याकरण में दुनिया भर के विधान तो जो भी विधान होंगे जो भी विधियां होंगे वो समर्थों में होंगी आप जिस किसी का लोप नहीं कर सकते ठीक है सुनिए मतलब लशक सूत्र से आप किसी का भी लोप नहीं कर सकते जिसके साथ में योग्यता बन रही हो उसी को तो लोप करोगे आप समास नहीं कर सकते जिस शब्द के साथ जिस शब्द एक शब्द दूसरे शब्द के साथ आपस में उनका संबंध बैठता हो तब भी समास करोगे एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जब आपस में संबंध बैठता हो तभी संधि करेंगे ये है विधि तो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं तो योग्य शब्दों में समर्थ शब्दों में सक्षम शब्दों में ही विधि हुआ करती है अयोग्य शब्दों में असमर्थ शब्दों में किसी प्रकार की विधि व्याकरण शास्त्र में नहीं होती है ये इसका अभिप्राय है ठीक स... है ठीक है प्रथमा विवाह क्यों कहा स्वामी जी समर्थान प्रथमा मतलब दो दो समर्थ है ऐसा शब्द है अब प्रश्न यह है तस् का मतलब समर्थ और अपत्ति जो है वो प्रथम समर्थ है या कोई दूसरा है तो अब किससे प्रत्यय से प्रत्यय लाए या आ, आप जैसे मैं बोलू गर्ग से अपत्यम अब गर्ग से गर्ग शब्द से आप प्रत्यय लाओगे किससे लाओगे, किस से लाओगे? गर्ण गर्ण शब्ण शब्ण करना ना आपको उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा निर्धारण करना पड़ेगा कोई कोई कहे कि अपत्य को पहले रखे और गर्ग को बाद में के तो कहे कि आपत्ति से प्रत्यय आएगा तो आपत्ति से प्रत्यय आने को आ जाएगा लेकिन आपकी इष्ट सिद्धि नहीं होगी मतलब जो आप प्रयोग करते लोक में जिस शब्द का वो शब्द नहीं बनेगा कुछ और ही बन जाएगा तो उसका निर्धारण कर रहे हैं कि आपके सामने दो शब्द हैं उन दोनों में से किस शब्द से प्रत्येक लाओगे जिससे कि आपके इष्ट की सिद्धि हो जाए मतलब पहले तो हमारे सामने तो गार्ग्य शब्द है गार्ग्य अब गार्ग तो गर्ग अपत्यम गार्ग्य ऐसा बनेगा तो अब प्रश्न है कि प्रत्यय किससे लाए गर्ग से लाए या अपत्य है? संतान शब्द को मान करके लाए तो वहां तो बताया नहीं है किससे प्रत्यय लाना चाहिए कोई कह सकता है कि आप इससे लाओ प्रत्यय उससे तो लाने को ले आएंगे लेकिन इष्ट की सिद्धि नहीं होगी यानी गार्ग शब्द नहीं बनेगा कुछ और ही बन जाएगा इसलिए कहते हैं उसके लिए नियम बना रहे हैं कि जो दो शब्द है उसमें सूत्र में जिस प्रथम उच्चारित शब्द से जो बात कही जा रही है उसी से प्रत्यय लाइए तो तस्य जो है ये प्रथम उच्चारित है और अपत्य जो है वो बाल में उच्चारित है तो प्रथम उच्चारित प्राथिपतिक से ही आपको प्रत्यय लाना यह नियम बना आ, मतलब सूत्र में जो प्रथम शब्द है सूत्र में जो प्रथम उच्चारित है उससे आपको प्रत्यय लाना तो सूत्र में जैसे तस्य से तस्या को प्रथम उच्चारित किया और तस्य का अर्थ है यहाँ पर षष्टि विभक्ति तो जो षी के वाला पद होगा उसी से प्रत्यय आएगा और कहीं भी वो लिखा जाए पहले या बाद आप अपत्यम तस् लिखो या तस्त्यम लिखो चाहे पहले लिखो अपत्य को बाद में तस् लिखो लेकिन आएगा तस् आएगा यानी अच्छा सूत्र में निर्धारण करने के लिए प्रथम पढ़ाए समझे हाँ जी हाँ समझ गए समझ धन्यवाद जी तो हमारा समय भी हो गया तो इसको ऐति कायना देख लीजिए और पीछे को दोहराइएगा को और इसकी मैं कभी भी, भी कि इसके लगेगा, लगेगा। याद नहीं है कि इसके याद नहीं रहेगा ीराते याद न यह समस्या के के साथ केवले समस्या मे समस्या सि उपाय अभ्यास इसको बार बार याद करते जाइए फिर भूल जाओगे आप फिर याद करिए फिर भूल जाओगे फिर याद करिए फिर भूल जाइएगा तो आप कटके जाइए जब तक आपको याद ना रहे इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको बार बार सूत्रों के अर्थों को देखना है और ऐसे बिठाना जैसे मैं रेणु जी से मैं पूछ लू आप ये बताइए विश्व देव सवितर दुर्तानी पराशु का भाव बताइए तब आपको याद है उसका भाव यह भूल गया याद है याद है. क्यों याद है क्योंकि आपको वर्षों से बोलते हुए आ रहे हैं वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं और वर्षों से आप इसको करते हुए आ रहे हैं इसलिए आपको याद है आप भूलते नहीं है मैं पूछू आपको कि शनो देवी रविष्ट मंत्र के बाद में फिर कौन सा मंत्र आता है तो तुरंत आप बताएंगे और उसके बाद कौन से आएंगे तुरंत बताएंगे क्योंकि आप रोज करते हैं संज्ञा इसलिए आपको याद है तो ऐसे इनको आपको रोज करना होगा आप आते जाते मतलब यू समझ लीजिए आप किचन में खड़े हैं और किचन में कोई काम कर रहे हैं जैसे काम करते हुए आप बेटे के बारे में याद कर सकते हो बहू के बारे में याद कर सकते हो या और किसी के बारे में याद कर सकते हो दाल चावल के बारे में याद कर सकते हो सब्जी क्या मंगवानी है ये याद कर सकते हो बहुत कुछ काम करते हो तो वैसे ही इसको भी दोहराते रहेना उसी समय में जरूर नहीं आप उसी समय करिएगा क्योंकि उस समय तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे मन में मन तो खाली नहीं रहेगा तो मन खाली नहीं रहेगा तो ठीक है आप दूसरे काम की जगह ये काम कर लीजिएगा कि वहां पर ऐसे पीछा है ऐसे का मतलब क्या होता है वहां पर यह सूत्र है इसका मतलब क्या होता है क्यों अब ये सूत्र लगेगा क्यों कहा जा रहा है कैसे पता लगता है कि यह सूत्र यहां लगेगा तो वो स्थिति को देखते हैं यहां ये स्थिति और यहां यह स्थिति इस स्थिति को बताने वाले कौन सूत्र है तो इस तरह आप धीरे धीरे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो पता लग जाएगा पर याद बार बार करना पड़ेगा भूलते जाएंगे फिर याद करना पड़ेगा पचास बार सैकड़ों बार याद करना होगा तब जाकर के थोड़ा बैठ जाएगा हाँ जी जी हैं है ना। हाँ ये तो, ये तो है ये तो है ना ये तो होगा लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे पता लग जाएगा तो तो बस रुचि को बनाए रखिएगा तो धीरे धीरे होगा आ, ये स्थिति सबके साथ है मेरे साथ भी है जब मैं इसको शुरू किया हूँ विधिवत यानी यहाँ आ करके अः यहां आकर के मैंने शुरू किया मेरे सामने भी यही समस्या है कि देखो मैंने इतने साल तक पढ़े पढ़ाया और कुछ सालों में ये इसको नहीं रखा देखो अब मेरे लिए तो बिल्कुल नया जैसा लग रहा है मेरे सामने भी यही समस्या है कि मेरे को सूत्रार्थ याद नहीं रह रहे लेकिन बार बार देखना पड़ रहा है तो धीरे धीरे वो जवान पर चढ़ रहे हैं और भूल भी होती है जैसे आपसे भूल होती है वैसे मेरे से भी भूल हो रही है तो ये सबके साथ हो सकती है इसमें कोई बात नहीं है पर ये बार बार करेंगे अपने आप हो जाएगा और मैं आप कह रहा था देखिए सात महीने हो गए आज हमारा पहला पाद पूरा होगा प्रथम अध्याय का पहला पाद आज पूरा हुआ लगभग सात महीने में एक पाद पूरा होगा यानी पहले पाद में सूत्र पहले पाद में चौहत्तर सूत्र है सात महीने लगे हम तो ऐसे ही होता है। तो धीरे धीरे होगा जो भी होगा ठीक है इसको यहीं पर विराम देते हैं ओंकार करते हैं ओम शांति शांति शांति नमो नमो